महाभारत आदिपर्व एकदशोध्या डुंडुब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश डुंडुब उच सखा बभूव में पूर्व खगमो नाम वै दुज भृश संसितपो बल सबन्व समया बाले बाल्ये कृत्ता अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु प्रसकस्तुभीषित्रोहवई डुंड ने कहा तात पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया वह भय के मारे मूर्छित हो गया लब्ध्वा च पुनः संज्ञा मामुवाच तपोधन निर्दहनकोपे न सत्यवाग सं्रत फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रति तपस्वी मुझे क्रोध से दग्धशा करता हुआ बोला यस्तया सर्प कृत मदबिभीषया तथा वीर्यो भुजंग मम शापा भविष्य अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसे अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था मेरे साप वस ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा तस्हम तबसो वीर्य जानन्ना तपोधना भृतम उद्घनहृदोचमह तणत संभ्रमाच प्राजलिपुर स्थित सखे ते सह से हृतेदम ते धर्म वै कृत क्षंतर्हसी मे ब्रह्मण सापोयता सोथमाब्रविदृष्ट भृतमुद्वीन चेतस वै मैं उसकी तपस्या का बल जानता था अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विघ्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला सके मैंने परि, परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है ब्रह्मण इसके लिए क्षमा करो और अपना यह श्राप लौटा लो मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा मेरी कहीं कोई हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती यत् वक्षा ते वाक्यम श्रृतन में तपोधन श्रुवाच हृदय वाक्यस्तु सदा नघ निष्पाप तपोधन इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो उत्प्यतीम प्रमतेरात्मज शुचि तम दृष्टि साप मोक्ष भविता न भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस साप से छुटकारा मिल जाएगा सुरहृति ख्यात प्रमतेरात्मजों स्व प्रतिप्याहम अद्यक्षा तेहित जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा सौ सौ डुभम पर रूपम भास्वरम भूय प्रतिपे दे महायशा इदम चोवाच वचनम रोरो अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राण अमृतांबर इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्रपाद ने डुंडुफ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया फिर अनुपम ओज वाले रूर से यह बात कही समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है तस्मा प्राणभित सर्वानिंसा ब्राह्मण क्वचे ब्राह्मण सौम्य एवती परुति अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है वेद वेदांगभूता भयप्रद अंसा सत्यवचनम क्षमा चेत विचित ब्राह्मण से पर धर्मो वेदा धारणा चत्रियसम स ही नेश्ये तव तव वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है अहिंसा सत्य भाषण क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है दंड धारण मुग्रजा परिपालनम तदिदम क्षत्रिय कर्म वहष्णु जन्मे जर्पाण हिंसन पुरा पित्राण भीता सर्पाण ब्राह्मणादी तपोवी बलोपेताेद वेदारगास्तिज मुख्या सर्पसत्रे दिवजो रुरो दंडधारण उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं मेरी बात सुनो पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई द्विजश्रेष्ठ फिर उसी सर्प में तपस्या के बलवीर से सम्पन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई इत श्री महाभारते आदि पर पैर पौलोम पर्वी दुंडभ साप मोक्षो एक